खांद्योपनषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय अष्टम साम विज्ञान से बल की श्रेष्ठता बलम वज्ञा भूय शता कंपयते सली थाता भवति भव्युत्षना पिचरिताचरण्योपसत्ता श्रोता मंता बोधा कर्ता विज्ञाता बल्न वै पृथिवी षति बलिनाक्षम बलि दौर्बले पर्वता बलमनुष्या बलें पशुच वयांस चीन वनस्पत स्वापान्या कीटम पतंग पिपलिकम बलोकिष्ठते बलमुपाश्वेती बल ही विज्ञान की अपेक्षा उत्कृष्ट है सौ विज्ञानवानों को भी एक बलवान हिला देता है जिस समय यह पुरुष बलवान होता है तभी उठने वाला भी होता है उठकर अर्थात उठने वाला होने पर ही परिचर्या करने वाला होता है तथा परिचर्या करने वाला होने पर ही उपसरण अर्थात समीप गमन करने वाला होता है और उपसरण करने पर ही दर्शन करने वाला होता है श्रवण करने वाला होता है मनन करने वाला होता है बोधवान होता है कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है बल से ही पृथ्वी स्थित है बल से ही अंतरिक्ष बल से ही द्योलोक बल से ही पर्वत बल से ही देवता और मनुष्य बल से ही पशु पक्षी तृण वनस्पति स्वापद और कीट पतंग एवं पिपिल का पर्यंत समस्त प्राणी स्थित है तथा बल से ही लोक स्थित है तुम बल की उपासना करो बलम वा वा विज्ञा भूय बलमोपयोग जनिम मनसो विज्ञे प्रतिभाना सामर्थ्यम अन्न ऋगादीनी न वै माँ प्रतिभा शरीरे तदवेनासाथ्यम यस्त विज्ञानवता शतम अप्येक प्राणी बलवा नकंपयते यथा हस्ती मत्तो मनुष्याण शत समुदीतमी बल ही विज्ञान से उत्कृष्ट है अन्य के उपयोग से प्राप्त हुई मन की विज्ञेय पदार्थ के प्रतिभा की शक्ति का नाम बल है क्योंकि अनशनन करने के कारण भगवान मुझे ऋगादि का प्रतिभा नहीं होता ऐसे छठे अध्याय में श्वेत के, के वाक्य रूप श्रुति है शरीर में भी वह बल ही उठने आदि का सामर्थ्य है क्योंकि सौ विज्ञानवानों को भी एक ही बलवान प्राणी इस प्रकार कंपायमान कर देता है जैसे एकत्रित हुए सौ मनुष्यों को एक मत हाथी यस्मा देवमनाद्युपयोग निमित्त बलम तस्मात्षो यदा बली बलना तद्वान्व्यथोत्थात्थान से कर्त्तिष्ठ कर तो गुरुण् आचार्यस्य च परिचरित प्रचरिता परिचरण से शुश्रूषाया कर्ता परिचरुपसत्ता तेषा समीप गोतरंग प्रियवर्थ क्योंकि अन्नादि के उपयोग के कारण होने वाला बल ऐसा है इसलिए यह पुरुष जिस समय बलि अर्थात बल से बलयुक्त होता है तो वह उत्थाता अर्थात उत्थान करने वाला होता है उत्थान करने वाला होकर वह गुरुजन और आचार्य का परिचारक यानी शुश्रूषा करने वाला होता है परिचर्या करने पर उस करने वाला उनके समीप पहुँचने वाला उनका अंतरंग अर्थात प्रिय होता है उपशीद सामीप्यम गैकाग्रतयाचार्यन्या चोप देष्टुर्गुर दृष्टा ततस्तु स्रोता तद इद मे भी मुपद्यतो माता मनवान बोधा बेहद निश्चि तदुक्ता से जाता फलसुभवती फल से महात्म बलें वैपृथवी षति उपसन्न होने अर्थात समीप जाने पर वह एकाग्र भाव से आचार्य अथवा किसी अन्य उपदेश करने वाले गुरु का दर्शन करने वाला होता है फिर वह उनके कथन को श्रवण करने वाला होता है तत्पश्चात इनका यह कथन इस प्रकार उत् उत्पन्न है इस प्रकार युक्तिपूर्वक मनन करने वाला होता है तथा मनन करने पर यह बात ऐसी ही है इस प्रकार उसे जानने वाला होता है फिर इस प्रकार निश्चय कर वह उनकी कही हुई बात का कर्ता अनुष्ठान करने वाला होता है तथा विज्ञाता यानी अनुष्ठान के फल का अनुभव करने वाला होता है ऐसा इसका तात्पर्य है इसके सिवा बल की महिमा इस प्रकार है बल से पृथ्वी स्थित है इत्यादि शेष इस अर्थ सरल है जो बलम ब्रह्मेतपास्ते यावत्त बल से गतम तत्र काम यो बलम ब्रह्म हेतु त्युपास्ते भगो बलात् भूय बलात्वा भूयोस्तम भगवान प्रवृत्ति वह जो कि बल की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसकी जहाँ तक बल की गति है शिक्षा गति हो जाती है जो कि बल की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है नारद भगवान क्या बल से भी उत्कृष्ट कुछ है सनत कुमार बल से उत्कृष्ट भी है ही नारद भगवन मेरे प्रति उसी का वर्णन करें ये छांदो जोपनिषदि सप्तमाध्याय खंडभाष्यम संपूर्णम